लाभ की दृष्टि से जाना ही छोटी चीज के लिए जाना तो यह बड़ा सवाल नहीं है कि आप किस लाभ की दृष्टि से जा रहे हैं आध्यात्मिक लाभ की दृष्टि से जाना भी लोग ही ले जा रहा है बड़ा लोग ही और इसलिए साधु के पास आप पहुंच ना पाएंगे साधु के पास तो आप जब अत्यंत सहज बिना किसी कारण के जाते हैं तभी आप लाभान्वित होते लाभ का कारण भी मन में हो तो भी बाधा पड़ जाती है असल में जैसे हम किसी को प्रेम करते हैं तो कोई भी दृष्टि नहीं होती लाभ की दृष्टि भी नहीं लाभ मिलता है ये दूसरी बात हम प्रार्थना करते हैं तो लाभ की दृष्टि हो तो प्रार्थना नहीं हो पाएगी साधु के पास हम जाते पहुंच नहीं पाते वो लाभ चाहे धन का हो चाहे स्वास्थ्य का हो चाहे अध्यात्म का इतना ही मैं कहूँगा कि आप छोटे लाभ को इनकार कर रहे हैं बड़े लाभ को इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन छोटा लाभ अगर लोभ है तो बड़ा लाभ बड़ा लोभ और लोभ की दृष्टि से साधु के पास जाकर खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा हाँ अगर बिना लोभ की दृष्टि के जाते तो शायद बड़े हाथ भी लौट सकते और फिर जरूरी नहीं कि साधु के पास से ही भरे हाथ लौटे अगर खाली हाथ वृक्ष के पास भी खड़े हो जाए सुबह उगते सूरज के पास भी खड़े हो जाएं, तो भी हाथ भर सकते हैं तो दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर अलोभ की हमारी दृष्टि हो और कहीं तो जीवन में कोई जगह होनी चाहिए जहां हमारा कोई भी लोग नहीं दुकान पर हम जाते हैं बाजार में हम जाते हैं मित्र के पास जा रहे हैं वोटर के पास जा रहे है सब जगह कुछ न कुछ कारण है साधु को मैं वो जगह कहता हूँ जहां सब कारणों से थके हुए लोग जा रहे हैं जहां सब कारणों से थक जाए और कहीं लोग अकारण संबंध भी बनाना चाहते है जहा इसलिए अगर कोई साधु आपसे पूछे कि कैसे आए तो मैं कहता हूं वो साधु नहीं और आप अगर बता पड़े कि इसलिए आया तो आप साधु के पास है नहीं जिंदगी कारण से इतनी परेशान है लोग से इतनी पीड़ित है हमारे सारे संबंध कंडीशनल है शर्त के साथ है साधुता का संबंध ही अनकंडीशनल है मेरे एक प्रोफेसर थे, वो प्रफी के प्रोफेसर थे और मैंने आए थे तो मैं उनके घर मिलने ले गए बुढ़े आदमी तो उन्होंने मुझसे पूछा कैसे हैं? कहा बताना मुश्किल है मैंने कहा बताना मुश्किल है और अगर दोबारा भी आप पूछेंगे नहीं, तो अब मैंने नहीं मुझे ये पता नहीं था कि कारण हो कभी आना आवश्यक है तो मैंने कहा मैं जाता हूँ मैं बिल्कुल बिना कारण आया मेरी मेरा ख्याल ऐसा था कि कम से कम फिलोसफी का प्रोफेसर इतना समझेगा कि अकार मिलने में भी एक रस सच तो यह कि अकार मिलने में ही रस और जीवन में जब भी हम किसी से अकार मिल पाते तो जो फूल खिलता है दोनों के बीच में वही मैस्त्री वही प्रेम तो आपकी बातों तो में मैं राजी ही हूं आपकी बात तो बिल्कुल ठीक ही है इतना ही कहूंगा कि दूसरी बात जो आप कह रहे हैं वो पहली बात का ही दूसरे तल पर रामकृष्ण के साथ ऐसी घटना है कि विवेकानंद के घर तो बहुत तकलीफ थी पिता मर गए तो बहुत कर्ज छोड़ के मर गए और घर में ऐसी हालत थी कि एक ही बार का खाना होता है और वो भी इतना होता कि या तो माँ खा ले या विवेकानंद खा ले तो माँ को वो ये कह के गाँव में चले जाते कि किसी मित्र ने आज निमंत्रण भेजा तो मैं वहां खाना खाने जाता हूँ सड़कों पर चक्कर लगाकर लौट आते न तो कोई निमंत्रण था ना किसी मित्र ने बुलाया था। लेकिन माँ भोजन कर ले अन्य वो उनको खिला देती और खुद भूखे रह जाए रामकृष्ण को पता लगा की वो कई दिन से भूखे मन कर तू कैसा पागल तू जाके मंदिर में परमात्मा को तू नहीं मान ले तू भीतर जा मैं बाहर बैठा हूँ उन्हें जबरदस्ती भीतर भेज दिया घंटे भर बाद वो लौट बड़े आनंद से भरे हुए तो रामकृष्ण ने कहा कि मान लिया मिल गया तो विवेकानंद तो ने कहा कौन सी चीज रामकृष्ण का मैंने भेजा तो था कि अपनी मुसीबत के लिए प्रार्थना कर लेना तो विवेकानंद ने कहा मैं तो भूल गया परमात्मा के सानिध्य में पेट को याद रख पाता है तो परमात्मा से सान्निध्य नहीं बन सकता इसमें तो भूल गया ये दो चार दिन हुआ तो, तो रामकृष्ण बहुत महाराज हुए का उनका आदमी पागल तो नहीं है पर विवेकानंद ने कहा कि जैसे ही मैं मंदिर के भीतर जाता हूँ जैसे ही उनका सामने मुझे मिलता है वैसे न मैं रह जाता न मेरा पेट रह जाता न मेरी भूख रह जाती न मेरी कोई मांग रह जाता तो मैं दे के लौट आता हूँ मान नहीं पाता विवेकानंद ने कहा कि मैं अपने को दे के लौट आता हूँ मान नहीं पाता साधु सक्ष कारण से वो वैसे ही जैसे आप इस फूल के सौंदर्य को देखने के लिए रुक गए नहीं कुछ मिलेगा ऐसे ही जैसे शाम तारे हाथ को तो निकले और आपने आंख उठाकर देख लिया नहीं कुछ मिलेगा ऐसे ही मनुष्य के भीतर भी जो फूल खिलते उनका नाम साधु है। इनके पास आप अगर कारण से गए अगर फूल के पास कोई कारण से गया कि बाजार में बेच लूंगा या भगवान को चढ़ा दूंगा तो भी फूल का जो सौंदर्य संबंध है फूल का जो संबंध है वो पैदा होने वाला नहीं क्योंकि वो तो निपट काव्य का संबंध है जहा जहाँ कोई लाभ नहीं है कोई लोभ नहीं है तो वो तो आप ठीक ही करते है आगे जी अगर कोई बीमारी ठीक करवाने जा रहा हो कोई धन पाने जा रहा हो कोई चुनाव जीतने जा रहा हो ये सारे कारणों से जा रहा है तो वो तो पालन है ही वो गलत जगह तो जा ही रहा है न मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर वो किसी भी कारण से जा रहा है मोक्ष पाने भी जा रहा है परमात्मा को भी पाने जा रहा है तो भी गलत जा रहा है क्योंकि कारण से गया हुआ आदमी साधु के पास नहीं साधु की जगह रैसी जगह जहाँ हम जा एक एक जैन फकी हुआ रिंझाई जापान का सम्राट उसको मिलने गया और उसने कहा कि मैंने बड़ी प्रश्न सा सुनी तुम्हें तो यहाँ आया तो मुझे सारा आश्रम घुमाकर दिखाओ कहा क्या करते हैं तो बीच में बड़ा मंदिर है विशाल और जिसके शिखर दूर से नीरों से चमकते हैं और वो रिंझाई इस सम्राट को लेकर एक एक छोटी छोटी पोटरी में गया कि यहाँ साधु स्नान करते हैं यहाँ भोजन करते हैं यहाँ पुस्तकालय है यहाँ पढ़ते है बार बार सम्राज पूछा कि मुझे गर्द की जगह में मत घुमाओ उस बीच के भवन में क्या करते ये जैसे ही वो सम्राट पूछता कि रंझाई चुप हो जाता जैसे बहरा हो गए पूरा आश्रम घुमा दिया पाखाने शौचालय स्नान ग्रह सब दिखा दिए ने कहा या तो मैं पागल हूँ या तुम तो पागल हो। मैं तुमसे पूछता हूँ इस बीच में जो बड़ा भवन है यहाँ जा सकते वो उसको जाता फिर दरवाजे पे गिरा भी वक्त आ गया वो अपने घोड़े पे बैठने लगा तब उसने फिर कहा कि तुम आगे कैसे हो मैं कुछ समझ नहीं पाया तो मानते ही नहीं तो मुझे कहना पड़े आप गलत सवाल पूछते हो आपने मुझसे पूछा था कि साधु जो करते हो वो जगह मुझे बता दो वहां तो साधु वो जो बीच में भवन है जाता है जब उसे कुछ नहीं करना होता वो हमारा प्रार्थना की जगह है वहां हम कुछ करने नहीं जाते जब हम करने से थक गए होते हैं और ना करने की इच्छा होती नॉन डूइंग की इच्छा होती तब हम वहां जाते और तुमने पूछा था कि साधु जहा जो करते हो तो मैंने सब जगह बता दिया। यहाँ स्नान करते यहाँ भोजन करते यहाँ सोते यहाँ अध्ययन करते वह मंदिर वहाँ हम कुछ करते नहीं और जो करने जाएगा वो मंदिर में जा नहीं पकता वहाँ तो करने से थके हुए लोग ना करने के लिए जाए वहाँ हम कुछ भी नहीं करते वहां हम न होने में नींद हो जाए साधु हो जाए जहाँ हम में, पाने किसी भी लोग के बस जाएं तो हमारा संबंध भी नहीं हो पाता संबंध कोई नहीं हो तो फिर हम किसी दुकान की तलाश में फिर किसी डॉक्टर की तलाश में किसी जोसरी की तलाश में वो बेहतर आप कहते हैं तो में वही खोजना चाहिए जहाँ डॉक्टर ये धैर्य की बात आपने कही मैंने जो कुछ उसके बारे में पढ़ा है जो लोगों से बातें भी हुई है वो एक सहज भाव की प्रक्रिया है।, है और किसी धर्म में जाए हिंदू धर्म है तो यही बात है आखिरी बात है सहजभाव और उन्होंने सही काम यहाँ करते नहीं है उसकी मानिए कि पॉल्यूशन नहीं है मन की इच्छा नहीं है एक्शन नहीं है लेकिन रिएक्शन प्रतिक्रिया वाले भी देखते मैंने जो कहा कि आध्यात्मिक पढ़ पाने के लिए मान्य ले ये नहीं है कुछ दिन इच्छा रखे जाना है लेकिन मेरा अनुभव ये हुआ कि जो आखिरी अवस्था का हम कल्पना करते हैं सर्जावस्थित वो कभी अनुभवी होती है चौबीस चौबीस घंटा अनुभवी तो होती तो नहीं है ऐसे अवस्था में हम है आई मुझे मालूम ऐसी अवस्था में तो हमेशा कैसी रहती है वजह से हो जाती है ये सही है कि कोई इच्छा आपके जाना नहीं।, तो नहीं, तो तो नहीं है इच्छा है तो क्रिया होती है जैसे रिएक्शन जैसे शाह होती है तो जैसे इच्छा है चाहने के लिए हो किसी रिएक्शन करवा जाता है तो शायद आर्थिक चीजें जैसे हिंदुजम लोग मानते हैं हम भी मानते हैं कामारी लेकिन उसके बीच में बहुत कई अवस्था रही यह अवस्था आत्मा की भी क्या होता है? आत्मा तो हमेशा सहज अवस्था में भी पड़ा है लेकिन हमारा मन हमारा शरीर हमारा कर्म ये सब सहज अवस्था में आ जाए नहीं होना चाहिए ये कैसे हो सकता है इसका एक सबूत हमें मिलता है साधुओं के पास इच्छा हम नहीं रहते उनके पास से कुछ लेना लेकिन एक सबूत मिलता है ऐसे नगर ऐसे देख देख के सर्ज लाभ बड़ी कठिन बात है और आप जो कहते हैं बड़ी उल्टी बात है दो बातें एक तो सहज अवस्था अंतिम अवस्था नहीं क्योंकि अगर सहज अवस्था अंतिम अवस्था होगी तो असहज अवस्था प्राथमिक अवस्था होगी और असहज से सहज तक पहुंचा नहीं है। सकता सहज अवस्था अगर हो सकती है तो उसे प्रथम नहीं होना पड़ेगा इसलिए मैंने कहा कि अंतिम अवस्था की मानी हमेशा सहज आत्मा पड़ाई है पहले से आखिर तक कुछ पाना नहीं है होना नहीं है अंतिम नहीं है आदि नहीं है कुछ नहीं है बात ये है कि ऐसा सहज आत्मा बिना अगर ऐसा अगर सिर्फ धारणा कर रहे हैं ऐसी तो ये धारणा सहज नहीं है नहीं ये धारणा भी सहज नहीं है अगर धारणा नहीं, नहीं।, नहीं सहज होती कि जो मन करते रहता है वो करने की उसकी क्रिया उसके एक्शन की क्रिया बंद हो जाना है इसके मानिए निगेटिव आइड प्रोसेस है नहीं ये जो मैं कह रहा हूँ वो ये कह रहा एक तो ये अगर हमारी धारणा है की आत्मा सहज अवस्था में पड़ी ऐसी अगर ये धारणा है तो ये धारणा कभी सहज नहीं होती धारणा तो हमेशा मन की ही होती और सहज नहीं हो सकती अगर ये अनुभव तो सहज हो सकता है धारणा अनुभव में बड़ा बना ये दोनों है अनुभव है, है हमेशा अनुभव अब ये भी सोचने जैसी बात है ये सोचने जैसी बात है कि जो अनुभव हमेशा रहता है वही केवल सहज हो सकता है जो चला जाता है आता है वो सहज नहीं हो सकता सहज का मतलब ही है की जो आता न जाता इसलिए हम ऐसा कभी नहीं कह सकते कि शायद अनुभव मुझे कभी कभी होता है और बाकी समय नहीं होता है मतलब तो ठीक है और इसकी मेरी धारणा ऐसी है गलत हो सही हो। जहाँ तक शरीर है वो तो पूरी तरह से ऐसी धारणा हो नहीं सकती है और न किसी जो हुई है बातों से कहते हैं वही नहीं है। बड़े बड़े भी हो उनकी हुई है कहने के लिए कोई सबूत नहीं है और उनके शब्द देखोगे तो वो भी कहते हैं वो नाइनटी है हंड्रेड है नहीं और ये जो बात है ना ये जो बात है जैसे ही हम इस बात को पकड़ लेते हैं अगर हम शरीर को एक दुश्मन की तरह देख ले तब तो, नहीं तब तो, तो, तो, तक नहीं, नहीं रह जाती हाँ अगर हम शरीर को किसी शत्रु भाव से न देखते तो शरीर तो सदा ही सहज अवस्था में है वो तो असहज कभी होता ही नहीं है शरीर नहीं है मैं मैं जो कह रहा हूँ वो ये की शरीर तो असहज होते ही नहीं वो तो सहज है ही वो तो भूख लगती है लगती तो भूख लगती है ठंड लगती तो ठंड लगती है बीमारी आती तो बीमारी आती है रोता है तो रोता है हंसता है तो हंसता है शरीर तो असहज हो नहीं सकता असहज सिर्फ मन हो सकता है आत्मा असहज हो नहीं सकती शरीर असहज हो नहीं सकता ये तो दोनों ही सहज है असहजता जो आती है जो जटिलता है कॉम्प्लेक्सिटी है वो तो मन की है और मन की भी क्यों है जो हम कह रहे हैं, वही वो तो आधार है इसलिए है कि मन सदा कुछ मांग रहा है जो है उसके लिए राजी नहीं सदा कुछ मांग रहा है वो ये भी मांग रहा है कि कल मुझे सहज अवस्था मिल जाए आत्मा की तो कभी नहीं मिलेगी क्योंकि जब तक मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ मुझे मिल जाए कल और सहज मिलना तो अभी और यही है कल का कोई प्रश्न नहीं इसलिए मैंने तो कहा निगेटिव प्रोसेस है निगेटिव नहीं होने वाली है सारा अध्यात्म निगेटिव है ये मैंने कहा सारा अध्यात्म निगेटिव इसलिए मैंने कहा मन जो एक्शन कर रहा है इच्छा की वजह से कोई क्रिया कर रहा है मन इच्छा की वजह से वो क्रिया करता है इच्छा समाप्त हो जाना और क्या उनके समाप्त हो जाना कर सहज नहीं जब आप कहते हैं समाप्त हो जाए ना तब आप सहज के लिए भी सर्च लगा समझोगी गलत क्योंकि अगर सहज किसी कंडीशन पर होता होगा तो सहज नहीं रह जाएगा अगर आप ये कहते हैं इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी तब जो होगा वो सहज है तो इसका मतलब ये हुआ है कि इच्छाओं का समाप्त होना एक कंडीशन जिसके बिना सहज नहीं हो सकेगा तब तो सहज बड़ा कमजोर है इच्छाएं बड़ी मजबूत फिर ये कभी नहीं होगा नहीं ही ये न, ये जो बात है इच्छाओं के समाप्त हो जाने से नहीं कह सकता मैं मेरे अनुभव की बात कहता हूँ दो तरह की इच्छा तो मैंने अनुभव किया है एक इच्छा ऐसे होती है कि मिटाने का प्रयास भी नहीं मिल सकती है अनुभव की बात है शासन की बात है उस इच्छा को मैं कहता हूँ वास्ना हट सकता अच्छा। और एक इच्छा, इच्छा है की दूर हटाना चाह सकती है किसी हटा वो जो हटती नहीं वो सहज इच्छा है सर्दा जो आदि लाई है इधर उधर तो वो दूर हो हाँ मैं जो कह रहा हूँ और बात कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि सहज का अर्थ ही ये है कि जो बेसक तो जो जो इतनी शर्त भी नहीं लगाई जा सकती कि इच्छा हटेगी तब वो होगा हाँ शर्त शर्त को हटाना इसकी माली ये होती है की आज जो चला है शर्त ऐसी जीवन शर्त को हटाने के लिए जो होता है ना हटाने की बात नहीं है इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि सहज जीवन स्वीकार का जीवन है हटाने का जीवन नहीं अगर आपने इच्छा है तो है इसे स्वीकार करें हटाने की क्या बात और जैसे ही पूर्ण स्वीकृति होगी सहज फलित होगी मेरे भीतर क्रोध है तो एक उपाय तो ये कि इसको मैं हटाऊ तब सहज जीवन फलित होगा लेकिन क्रोध के हटाने की शर्त पर जो, जो सहज जीवन फलित होगा वो सहज नहीं हो सकता मुझ में क्रोध है इसके लिए मैं रही हूँ क्योंकि तो कोई उपाय नहीं क्रोध है इसे मैंने पाया जैसे मैंने आंख पाई जैसे मैंने हाथ पाया ऐसा क्रोध भी पाया क्रोध है इसे न मैं दबाता न इसे मैं हटाता ये है इसे मैं स्वीकार करता हूँ और जैसे ही मैं इसे स्वीकार करता हूँ ये हटता है हटाया नहीं जाता तब बेसर्क प्रफलित होती है हटाए जाने में तो शर्त है हट जाना और बात अगर मैं क्रोध को स्वीकार कर लेता हूँ और कहता हूँ कि परमात्मा ने दिया है जो है वो है ऐसा मैं हूँ क्रोधी मैं आदमी बुरा मैं आदमी और मैं नहीं कहता कि कल मैं अच्छा आदमी हो जाऊंगा क्योंकि जो आज बुरा है उससे ही तो कल निकलने वाला है मेरा कल मुझसे ही निकलेगा वो मुझसे बाहर जाने आने वाला नहीं वो मेरा ही एक्सटेंशन वो मेरी ही कंटिन्यूटी है तो मैं कल अच्छा हो जाऊंगा इसकी मैं कैसे कामना करूँ क्यूँकी जो मैं हूँ इसी बीच से मेरा कल निकलेगा परसों निकलेगा भविष्य निकलेगा इसी से मेरा आत्मा मेरा परमात्मा मेरा मोक्ष निकलेगा जो मैं हूँ इस में के खिलाफ लड़के जो चलेगा वो कभी सहज नहीं हो सकता हाँ सहज होने का दिखावा कर सकता है ढांचा भी सहज होने का बना सकता है तो जिन साधु संतों का आप कह रहे अगर आप ठीक कह रहे जो कहते हैं हम निन्यानबे कर पाए लेकिन पूरा नहीं हो पाता तो वो इस तरह के लोग होंगे जिन्होंने सहज होने की कोशिश की लेकिन जिसने जीवन को स्वीकार कर लिया है क्रोध को काम को जो भी है ये कहेगा 100% सहज है क्योंकि अगर ये क्रोध में आ जाए तो आप इससे ये नहीं कह सकते गरे तुम क्रोध में आ गए तुम कैसे सहज वो कहेगा कि सहज क्रोध आ सहज का मतलब ही और है और जब कबीर जैसा भी कहता साधु सहज समाधि भली तो उसका मतलब ये नहीं होता कि किसी शर्त से पूरी होगी वो यही कह रहा है सहज समाधि का मतलब ही इतना है कि मैंने लड़ाई छोड़ी और मैं समर्पित मैं लड़ता नहीं जीवन जैसा है वैसा स्वीकार कर लेता हूँ बुरा है तो बुरा नरक है तो नरक उसे ने मैं स्वीकार कर लिया इस स्वीकृति में से सहज का जन्म होता है इस टोटल एक्सेप्टेबिलिटी में से सहज का जन्म होता है और वो जो सहज है वो अनकंडीशनल अनकंडीशनल इस हाथों में है न तो हमने उसके लिए कोई चेष्टा की न हमने कोई उसके लिए प्रयास किया न हमने उसके लिए कोई उपाय किया क्योंकि बड़े मजे की बात जिस चीज के लिए हम उपाय करेंगे वो उपाय को छोड़ने पर खो जाएगी और जिस चीज को हम साधेंगे कल अगर नहीं साधेंगे तो वो नष्ट हो जाएगी एक सूफी फकीर को मेरे पास लाया जाए तो उनके भक्त मुझे कहेगी उन्हें सब जगह परमात्मा दिखाई पड़ता है वृक्ष में पत्थर में पौधे में परमात्मा दिखाई पड़ता तो मैंने उनसे पूछा कि दिखाई पड़ता है या आप देखते हैं मुझे दिखाई पड़ता कि नहीं नहीं मुझे दिखाई पड़ता है तो मैंने कहा कि फिर से सच सोचे आपने कभी देखना तो शुरू नहीं किया शुरू तो क्या नहीं तो दिखाई कैसे पड़ता तीस साल पहले देखने की साधना शुरू की थी हर चीज में देखने की कोशिश की थी फिर धीरे धीरे दिखाई पड़ने लगा तो मैंने उनसे कहा आज जन मेरे पास रुके और अब कोई कोशिश ना करें देखने साल आपने देखने की कोशिश की और अब दिखाई पड़ता है आज जन इस कोशिश को छोड़ दे तो आप, आप नास्तिक तो नहीं नास्तिक की गलत बात अगर मैं एक घंटे को भी छोड़ दूंगा तो वो दिखाई नहीं पड़ रही तो अब ये जो दिखाई पड़ रहा है ये कोई सहज अनुभव नहीं है ये एक, एक प्रयास से देखने का तब फिर ये हमारा ही अनुभव है इससे परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है, ये हम थोप रहे हैं अनुभव जगत के ऊपर ये एक क्षण को भी हम थोपना बंद कर ले तो प्रोजेक्शन खो जाए और जगत जैसा पत्थर पत्थर दिखाई पड़ने लगा तो परमात्मा उसमें से खो जाए पत्थर का पत्थर दिखाई पड़ना तो सहज है पत्थर का परमात्मा दिखाई पड़ना असहज है जिस दिन पत्थर का पत्थर दिखाई पड़ना कोशिश हो जाए और पत्थर का परमात्मा दिखाई पड़ना घटे तो उस दिन हम कहीं सहज अनुभव हुआ लेकिन वैसे अनुभव को खोया नहीं जाता जिस अनुभव को संभालना पड़ता है वो अनुभव असहज है और जिस अनुभव के लिए हमें निष्ठा करनी पड़ती है चाहे हमने अतीत में की हो और हम भूल गए आज भी खोने से खो जाएगी तो जिन साधुओं की आप बात कर रहे हैं अगर वो कहते हैं कि सहज जीवन हो नहीं पाया और जब तक शरीर है तब तक सहज हो न पाएगा तब तक शरीर से उनके एक शत्रुता है शरीर स्वीकार नहीं हुआ नहीं तो परमात्मा का ही शरीर है तुम्हें क्या बाधा देगा और परमात्मा इतने बड़े जगत के रहते हुए सहज हो पाए और मैं इतने से शरीर के रहते हुए सहज ना हो पाऊंगा तो नहीं मान सकता की ये सहजता अगर वो कहता है कि जब तक क्रोध है तब तक सहज ना हो पाऊंगा जब तक काम है तब तक सहज ना हो पाऊंगा तब फिर वो लड़ेगा और काटेगा मिटाएगा इन सबको और जो भी बनेगा फिर वो उसका खुद का निर्माण होने वाला है वो सहज होने वाला नहीं सहज का तो अर्थ ही ये है कि हमने लड़ाई छोड़ी हम लड़ते नहीं हमारा कोई प्रयास नहीं इसलिए निरोध का निर्रोध होता है हाँ पतंजलि महाराज ने जो कहा निर्ोध है हाँ वो निरोध के निरोध की बात है आखिर कहते हैं ना ही जरा क्योंकि क्योंकि है, है? आखिर कि निरोध का निरोध हरे को सहयोग वो समझ पाते है तो शर्ज हो जाता है आज के वो समझता है तो हो जाएगा नहीं तो हरे आदमी किसी न किसी बात के लिए कोशिश करते रहता है अगर वो आज सर्वजावस्था का कोशिश न करे तो दूसरी प्रपंच की बात का कोशिश करता है कोशिश करना ही प्रपंच है बाकी यही करना नहीं प्रपंच है ये नहीं कैसा अगर ये प्रपंच के बारे में कोशिश करते रहता है हमेशा तो जैसे मैंने कहा निरोधीन सज होता है इनको निरोध भी करने के मौके आते हैं वो निरोध भी करता है कोशिश भी करता है निरोध भी करता है तो डुप्लीकेट चलता है आयुष तो चलते चलते चलते निरोध खाली निरोध हो जाए ये जो आप कहते हैं चलते चलते चलते ऐसा नहीं होगा कभी नहीं होगा तो क्योंकि तो तो तो तो आप जिस तरह सोच रहे हैं उसका मतलब ये हुआ कि वो एक कंक्लूजन है बहुत सी क्रियाओं का जब आप क्रिया कहते हैं चलते देखे, चलते देखे, तो उसका मतलब क्या होता है इवेंट्स का कहीं हाँ हाँ उसका मतलब ये हुआ कि बहुत सी इवेंट्स का एक चेन का एक श्रृंखला का कृत्यो की सोच के विचार की साधना का वो अंतिम निष्कर्ष है तब वो ऐसे ही जैसे हम पानी को गर्म करते हैं वो 100 डिग्री पर भाप बनता है लेकिन जो पानी 100 डिग्री पर भाप बना है वो 80 डिग्री पर फिर पानी बन जाए शून्य डिग्री पर फिर बर्फ बन जाए पानी का भाप बन जाना कंडीशन है उस कंडीशन से वापस गिर जाएगा तो फिर वही हो जाए जब हम कहते हैं चलते चलते तब हम हम सहज को भी एक मंजिल बनाते हैं। कहीं दूस और सहज वो है जो दूर नहीं जो इसी वक्त है, अभी है यही है और जब हम मंजिल बनाते हैं और हम कहते हैं चलते चलते धीरे धीरे करते करते वो मिलेगा तो उसका मतलब ये है कि वो मिला हुआ नहीं है कभी मिलेगा तो इसलिए मैंने कहा कि आत्मा की अवस्था तो सहज है और अगर या है या है ये हजिया एल्सा मान के बैठेंगे ये जो डर है डर नहीं डर की बात नहीं है दुनिया में हुई हुई बात है समाज में इसका प्रचार हुआ बुद्ध भगवान के समझ में यही प्रचार हुआ था कि सब लोग ब्रह्म ही है न होते हुए क्या है है ऐसे सब लोग लो मानने लगे और काफी ब्रह्म में रमान होने लगे अनुभव की बात उनकी इसलिए मैंने कहा कि साधुओं के अनुभव की बात होती है और अवरों की नहीं है जितने बैठे उनके अनुभव की नहीं है हम उसे में भी कहें अनुभव थे तो एक अनुभव नहीं ये समाल नहीं है सवाल बड़ा ये है की अनुभव की कैसे होगी अनुभव की नहीं है। हाँ। तो पहले क्यूँकी अनुभव की नहीं है, है। अनुभव की होनी है।, है तो मैंने कहा निरोध से निरोध के निरोध से होगी हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि नहीं होगी अगर अनुभव की होनी है तो इस शक्ति की समझ से होगी कि सहज किसी भी व्यवस्था और किसी भी प्रक्रिया और किसी भी साधना ऐसी नहीं पाया जा सकता अनुभव जीवन में हजार हजार विफलताओं के अनुभव से होगी सफलताओं के अनुभव से नहीं ये होते होते नहीं हो जाएगी ये हम रोज रोज सब करके देखेंगे अगर हम पानी निकली होते होंगे इसके बाद नहीं होती मानिए निरोध के बारे में और निरोध के निरोध के बारे में ज्ञान की बात आज से होगी ज्ञान से होगी ठीक ये भी मैं बोलने के तरीके है और कोई नहीं अगर कहेंगे बोलने के तरीके है ये ये ये ये जो जो जो हमारी है जो कि देखे। देखे। ये अंदर के दूसरे रहते हैं भी हमारे मुल्क में दुर्घटना हो गई है हमारे मुल्क में दुर्घटना हो और वो दुर्घटना बड़ी और वो ये, लिए लिए ये है कि करीब करीब सब जो हो सकता है वो शब्दों से हमें अज्ञात और दूसरा जीवन के बहुत गहरे अनुभव को हम शब्दों के फासले में भी बांट पाते हैं। ये सब शब्दों का फासला है और तीसरा कुछ बातें हम मान लेते हैं और इस भांति मान लेते हैं क्यों फिर उन पर चर्चा की कोई जरूरत नहीं रह जाती और उनका हमें कोई पता नहीं होता जैसे हम कहते हैं आत्मा सहज है ही अब ये बिल्कुल मान्यता हुई इसके मान लेने से बड़ी कठिनाई खड़ी हो इसको मान के हम सारा इंजाम करना शुरू कर देंगे ये अनुभव ही बन सकता है कि आत्मा सहज है या नहीं ये मान्यता नहीं बन सकती और जिस दिन अनुभव बनेगी उस दिन हमें दिखाई पड़ेगा कि इसे हम कभी भी मान्यता बना के पा नहीं सकते थे ये हम पर उतरी हुई घटना होगी और ये जो उतरने की घटना बनेगी उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि फर्क पड़ेगा अगर कंक्लूजन में फर्क तो बहुत दिक्कत नहीं है अगर निष्कर्ष में फर्क हो तो वो शब्दों का फर्क होता है लेकिन उस तक पहुंचने की भी बात एक जर्मन विचारक जर्मनी से जापान था तीन साल तक जिस जैन फकीर के पास सीख रहा था उससे वो सीख रहा था धनुर्विद्या और उस फकीर का कहना था कि धनुर्विद्या के माध्यम से मैं तुझे इशारे करवा दूंगा ध्यान के क्योंकि तो जेल फकीर कहता है कि जो सहज है उसका डायरेक्ट इंडिकेशन नहीं हो सकता इसलिए मैं सीधा ध्यान नहीं करवा सकता तुझे तू कर कुछ और इस करने में किसी दिन ना करने का कोई क्षण होगा तो मैं तुझे इशारा करूंगा कि ध्यान ऐसा है अब ये क्योंकि तो कठिनाई है जो चीज ना करने से होने वाली उसको तो कैसे इशारा किया जाए इशारा भी करना बन जाएगा जा। व्यक्ति तो इतनी निष्ठा से धनुर्विद्या सीखने लगा कि डेढ़ साल में इसके सब सत प्रतिशत निशाने अचूक लगने लगे तब इसने अपने गुरु से कहा कि निशाने अचूक लगने लगे हैं अब मुझे कुछ कहें तो उसके गुरु ने कहा निशाने तो अचूक लगने लगे लेकिन वो क्षण भी नहीं आ रहा जिससे मैं इशारा करूँगी ध्यान कैसा होता है जिसने वो क्षण कब आएगा निशाने तो सब पूरे लगने लगे मैं तो सोचता था धनुर्विद्या सीख लूंगा तो ध्यान की तरफ इशारा हो जाएगा तो उसके गुरु ने कहा कि नहीं वो मौके नहीं आ रहा तू अभी भी तीर चलाता है अभी भी तीर चल नहीं रहा है। अभी भी है। अभी भी तू है, निशाना लगाता है अभी भी तेरा चित्त तीर के चलाते वक्त खिंचता है मैं उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हूं किसी दिन तीर चलता हो तू चला हो तेरे मन में कोई खिंचावना हो तो मैं तुझे इशारा करूं कि ध्यान कुछ ऐसा होता है डेढ़ साल और बीत गए और रोज वह हरिगे कहने लगा कि निशाना मेरा बिल्कुल ठीक लग रहा है और सब ठीक है अब कोई भूल चुक भी नहीं रह गया वो इशारा तब होगा उसके गुरु ने कहा कि तू बात ही नहीं समझ पा रहा है निशाना लगाने से हमारा प्रयोजन नहीं हमारा प्रयोजन यह है कि तू तीर ऐसे चला सके जैसे आकाश में चीर कभी तैरती है पंखों को छोड़कर तैरती नहीं सकती कोई प्रयास नहीं करती बस छोड़ देती तरती तैरना नहीं कहना चाहिए बस हवा में तरती ऐसा किसी क्षण के मैं तलाशती हूँ तीन साल बीत गया वो थक गया और जगमन दिमाग जो इफर्ट के अतिरिक्त कुछ सोच नहीं सकता और नो इफर्ट की बात जिसके पकड़ के बाहर है आखिर रहने का मुझे छमा करें मैं वापस लौट जाऊँ क्योंकि मेरे बस के बाहर और मुझे बिल्कुल तामल पर मालूम पड़ता है क्योंकि जब मैं सीट चलाऊंगा तो मैं चलाऊंगा ही बिना चलाए मेरे तीर चलेगा क्या और जब मैं निशाना लगाऊंगा तो लगाऊंगा ही और डुआ तो मौजूद रहेगा करने वाला मौजूद रहेगा तो कल मैं वापस जाता हूँ क्षमा करें आप एक सर्टिफिकेट तो लिख देंगे ना कि मैं तीर चलाना सीख गया? उसके गुरु ने कहा मैं ना लिख सकूंगा मैं ना लिख सकूंगा क्योंकि अभी तुझसे तीर चढ़ा नहीं अभी तू चलाए ही चला रहा अभी सिर्फ अभ्यास ही तो अभी मैं तुझको तीरअंदाज नहीं कह पाता तीरअंदाज तो वो है जो तीर न चलाया और तीर चल जाए तब तो वो और हैरान हो गया दूसरे दिन सुबह वो विदा लेने गया तो वो गुरु दूसरों को सिखा रहा था वो कुर्सी पे बैठ गया और देखता रहा आज पहली दफा वो सीखने नहीं आया था जाने की तैयारी में था विदा लेने आया था इसलिए बैठा था रिलेक्ट उसने गुरु को कमांड उठाते देखा उसने तीर चलाते देखा आज पहली दफा वो करने के ख्याल नहीं था और उसे दिखाई पड़ा की फर्क गहरा है वो आदमी कमान उठा नहीं रहा कमान जैसे उठ रही वो आदमी तीर चला नहीं रहा तीर जैसे चल रहा है जैसे चलाने वाला और चलने वाले में कोई फासला नहीं हुआ घटना पीछे सिर्फ को रह गई वो उठा वहां उसने गुरु के हाथ से कमान लिया तीर लिया और चलाया और उसको गुरु ने कहा सर्टिफिकेटी मैं दे दूंगा आज आज तू नहीं है और तीर चला ध्यान ऐसी घटना जब हम प्रक्रिया की बात में बोलते हैं तो निश्चित ही आप जो कहते हैं एक अर्थ में ठीक है कि चलते चलते होगा लेकिन चलते चलते से नहीं होगा चलते चलते की जो असफलता चलते चलते की जो विफलता चलते चलते हर बार जो लगेगा कि चलते हैं और मंजिल नहीं मिलती और किसी दिन आप थक कर बैठ जाएंगे और कह देंगे नहीं चलना है ना कोई रास्ता है ना कोई मंजिल है ना मैं और कुछ नहीं होने वाला जिस दिन इतनी हेल्पलेस असहाय अवस्था होगी उस दिन हो जाता है और हाँ उस दिन जो होता है उस दिन जो होता है वो आपके चलने का परिणाम नहीं हो तो बड़ा असफलता से आगे चलेंगे सफलता हो तो आगे जाएंगे मिलते सफलता है तो आगे जाए सफलता की आगे जाने को नहीं कह रहा हूँ रुकने को कह रहा हूँ वो बात वही की वही है उसमें नहीं पढ़ रहा वो तो ठीक है मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आगे जाके सहज हो जाएंगे सहज तो आप यही जब तक आप आगे जाते रहेंगे तब तक सहज ना हो पाएंगे तो बराबर है लेकिन पहले असफलता हो तो आगे जाएगा भूल से जाएगा आगे जाएगा तो असफलता हो आगे जाएगा आखिर रुक जाएगा ना आप ये है तो यथाईक बोलने से आज भी आज नहीं होता है ना किसी को आज भी आज हो सकता किसी है बहुत आज भी आज हो इसलिए शास्त्र में भी सज्जो मुक्ति क्रम मुक्ति रखी है ना वो कर्म नहीं होता वो जो क्रम मुक्ति रखी है वो जिनको हो सकता है वो भी क्रम मुक्ति के आलस्य में पड़ते और नहीं हो पाते होती क्या है कठिनाई हम सोच लेते है की मुझको नहीं हो सकता अभी कैसे हो सकता है और अभी नहीं हो सकता अगर ये माय ट्रेंड है तो किसी भी क्षण अभी नहीं हो सकता यही माइंड का सेंज होने वाला दस साल बाद के क्षण में भी यही माइंड होगा वो कहेगा अभी नहीं हो सकता क्रम मुक्ति होगी क्योंकि मेरा जो माइंड है जो कह रहा अभी नहीं हो सकता ये माइंड दस साल बाद भी मेरा ही माइंड होगा कहेगा अभी नहीं हो सकता और जिस माइंड ने कहा है कि कल होगा वो कल भी कहेगा कि कल होगा वो जो पोस्टपोनिंग माइंड है ठीक है वो आता चला आगे होगा ऐसे कहने हो वाले कभी भी होता है ये सवाल नहीं है कैसे नहीं होता ये बड़ा सवाल नहीं है क्योंकि सब कोई हानि नहीं हो रही यानी मैं जो कह रहा हूँ मेरे वो कहीं मानकर बैठेंगे न मान के बैठ नहीं सकता क्योंकि जिंदगी झूठ नहीं मानने देती जिंदगी चौबीस तरफ से पकड़ती है झूठ नहीं मानने देती जिंदगी झूठ नहीं मानने देती मानने नहीं देखिए अके मार के बैठेगा बैठ सकते हैं कितना ही मान के बैठ जाए तो ब्रह्म में जरा सा पत्थर लगेगा और जिंदगी नहीं माननी देती है वो मान के बैठ सकते नहीं भूख लगेगी और पता चल जाएगा कोई गाली देगा और पता चल जाएगा जरा सा धक्का लगेगा और पता चल तो तो जाए वो कहेगा तो गुस्सा आता है गुस्सा पता कैसा चलेगा न अगर इतना वो कह अगर इतना वो कह न अगर इतना कह सके अगर इतना कह सके कि गुस्सा सहज है भूख सहज है से, बीमारी सहज है से, मौत सहज है से, अगर इतना वो कह सके तो आप फिक्र मत करिए उसको हुआ कि नहीं हुआ क्योंकि आपको कोई हर्जा नहीं कर रहा वो एक बात आपको कोई हर्जा नहीं कर रहा अगर हर्जा नहीं करेगा तो अपने को करेगा और मजा ये है कि जिस दिन मैं ही कहता अगर मैं ऐसा कहूँगी तो घूमने पर जाऊँगा नौ होते हुए सही करके मान के बैठूं तो अनखुद बात नहीं जिंदगी आपको नहीं मानने देगी और मजा ये है कि धोखा सदा आप दूसरे को दे सकते हैं अपने को दे नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं सकते नहीं आप दे ना सकेंगे नहीं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं ऐसे मान के बैठूंगा नहीं ऐसा मान के बागे जी बैठ नहीं सकते है दूसरी बैठने सर्टिफिकेट कैसे दूसरे को कह सकते हो जाएगा दूसरे को कह सकते है आप तो पूरा वक्त जानते रहेंगे जो कीड़ा कहाँ है मेरे पैर मजा ये है कि हम आत्मज्ञान का धोखा सिर्फ दूसरे को दे सकते हैं अपने को तो नहीं दे सकते और जब अपने को नहीं दे सकते आत्मज्ञान का मामला निपट निधि है और दूसरे मामले में दूसरे को धोखा देने में नुकसान है आत्मज्ञान के मामले में किसी को धोखा देने का कोई अर्थ नहीं मैं चाहता हूं मैं आत्मज्ञानी हूँ इससे आपको तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता पहुंचा सकता हूं तो अपने को पहुंचा सकता हूं और मजा यह है कि अपने, हूं। मैं अपने भी मेरे न होने का ही गहरा सबूत है हमें इसके कहने की भी कोई जरूरत नहीं अगर एक पुरुष रोज रोज चिल्ला चिल्ला के सड़क पर कहता है कि मैं पुरुष हूँ स्त्री नहीं हूँ तो सबूत देता है उसे शर्त पुरुष जानता है कि है और बात खत्म तो होगी उसको याद भी नहीं आता पुरुष को भी अपने पुरुष होने की याद तभी आता है जब किसी क्षण में वो पाता है कि पुरुष नहीं।, नहीं आता स्वास्थ्य में स्वास्थ्य की कोई खबर नहीं आती सिर्फ बीमारी में पता चलता है स्वस्थ आदमी को पता नहीं चलता कि मैं स्वस्थ हूं सिर्फ बीमार आदमी को पता चलता है कि हूँ कि नहीं स्वस्थ आदमी का मतलब यह है जिससे पता नहीं चलता शरीर है आत्मजान तो इतना गहरा स्वाद है कि वो आपको पता चलता है सोचना शुरू करते हैं, वैसे ही हम पोस्टपोन कर पाते हैं। खतरा वहां जैसे हम सोचते हैं कि धीरे धीरे होगा कल होगा तो मैं ये कहता हूँ कि कोई आज मान के बैठ जाए हो गया तो, तो मैं कहता हूँ खतरा नहीं क्योंकि धोखा दे नहीं सकता आपने को लेकिन जो मान के बैठा है कल होगा आनंद जन्मों तक बैठा रह है इसलिए बैठा रह सकता है क्योंकि कल का कोई अंत नहीं ये कल भी कहेगा कि कल होगा ये रोज टालता रहेगा इसे रोज टालने की सुविधा जो मैं कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि पहले के खतरे में जो आप बता रहे हैं वो खतरा है की कोई आदमी मान के बैठ सकता बैठ जाए मान के बैठ सकता है? नहीं भीतर जानता की नहीं हो सकता लेकिन ये दूसरा खतरा बहुत ही वास्तविक है कल पर टाल सकता है जांचने की परीक्षा नहीं कल आएगा तभी तो पता चलेगा और कल से फिर कल पर टाल देगा और कल आएगा तभी पता चलेगा ये जन्म जन्म टाल देगा इस मुल्क में खतरा जैसा आप कहते हैं कि लोग मान के बैठ गए ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी है उससे नहीं हुआ इस मुल्क को खतरा पुनर्जन्म के पक्के भरोसे से हुआ इस मुल्क को जो खतरा हुआ वो इस बात से हुआ की बहुत जन्म है जल्दी क्या अगले जन्म में पालेंगे और अगले जन्म में पालेंगे जल्दी इतनी नहीं है इतनी जल्दी क्या है पोस्टपर्णन करने की इटर सुविधा है हमें वो जो सुविधा हमारे दिमाग में ये जन्म नहीं होगा अगले जन्म में हो जाए अगले जन्म में हो होगा अगले जन्म में हो जाए अगर मुझे पता चल जाए कि समय की इतनी सुविधा है कि कभी भी हो जाएगा तो खतरा है तो मैं कल पर टाल दूंगा फिर जो कल का भरोसा नहीं वो आज कर लू स्त्री को भोगना है वो आज भोग लू ब्रह्म को कल भोग लूंगा धन कमाना है आज कमा लू ब्रह्म को कल कमा लूंगा मकान बनाना है, वाद बना लूं, मोक्ष को कल बना लूं। हमारे मुल्क में जो खतरा हुआ है वो ब्रह्म ज्ञान से नहीं हुआ हमारे मुल्क का गहरा खतरा टाइम का एक बहुत लंबा कि अनंत जन्म पड़े हैं हो जाए कभी भी हो जाए और कल पर टाल देंगे और ये कोई आज तो होने वाला नहीं धीरे धीरे होगा और हम तो कमजोर है एकदम से हो जाए ये धीरे धीरे होता है हम करते रहेंगे ये जो टालने की एक वृत्ति क्रमिक ख्याल से पैदा होती है उसके खतरे और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ निरंतर कि क्रमिक होगा ही नहीं हालांकि मैं जानता हूँ कि आज सबको नहीं हो जाएगा लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ क्रमिक होगा ही नहीं आज ही होगा और आज ही होने का जो जो इंटेंसिटी है अगर वो ख्याल में पड़ जाए तो कल भी हो सकता है परसों भी हो सकता है लेकिन जब भी होगा तब आज ही होगा जब भी होगा तब आज हो से हम करेंगे मन के एटीट्यूड से एक एक चीज है इसकी मान ये नहीं की हजारों जन मे कल हो जाएगा ये तो कोई साधक की चीज नहीं है जी तो हो सकते है नहीं ऐसा नहीं तो साधक ऐसा नहीं हो सकता है की आगे जन्म में करेगा ऐसा कर ही रहा दो तो, ऐसे कोई साधक नहीं है साधक का, का नहीं आदमी के मन का सोचने का ढंग पोस्टपोन में साधक का सवाल नहीं है तो अच्छा आदमी के, के मन के सोचने का जो ढंग है वो तालने का है वो तो अच्छा ढंग नहीं है मैं।, मैं इस पर विश्वास नहीं करता मेरा ढंग था नहीं वो पोस्टपोन जो करता है उसे एक चीज ही जाते ही नहीं मान अगर ये जाते है तो पोस्टपोन नहीं करेगी हाँ सच्चे रूप से है, तो चाह चाहते, चाहते हैं तो बोलो करने का क्या होगा इसका इरादा नहीं होगा सच्ची बात चाहते हैं तो, तो, तो, तो, तो सर, आज ही चाहेंगे अचानक चाहिए वही मेरा मतलब चाहे की बात अलग इसलिए मैंने कहा कि वो भी करता है लेकिन जैसे आपने कहा जिस दिन पाएंगे उस आज ही पाएंगे वो ही ठीक है लेकिन वो तो, आज तो, आज का आज है कि तो, नहीं अनुभव से तो, समझना है शब्दों तो, से मैं और अनुभव तो, से दूसरे का नहीं आपने खुद अनुभव बिल्कुल विजिलेंट हो गया अनुभव के हो कैसा उसका चर्चा का विषय नहीं चर्चा का विषय और ये जो हम कहते हैं कि दूसरे से नहीं समझा जाएगा इसमें भी हम अपने को बड़ा छोटा कर रहे हैं क्योंकि दूसरा इतना दूसरा नहीं जितना हम मान लेते हैं और जब हम कहते हैं अपने से ही होगा तो हमने बहुत गहरे सत्य का बहुत दुरुपयोग कर लिया अपने से ही होगा इसका अर्थ कोई एगोइ होना नहीं है कोई अहम और अस्मिता नहीं अपने से होने का मतलब इतना ही स्मरण रखना है कि दूसरे के अनुभव को हम अपना अनुभव न समझ लेकिन दूसरे का अनुभव भी बिल्कुल दूसरे का अनुभव नहीं है दूसरे के अनुभव में भी हम जुड़े दूसरे के अनुभव में भी हम जुड़े और यहाँ एक आदमी मर जाए तो सिर्फ वही नहीं मरता बहुत गहरे में मेरे मरने की खबर भी मुझे दे जाता मरता तो दूसरे ही है लेकिन मैं भी मरता हूँ अगर थोड़ी भी समझ है और थोड़ी भी देखने की दृष्टि है तो दूसरा ही मरता है ऐसा कहना गलती होगी मैं भी मरता हूँ और मेरी मृत्यु भी दूसरे की मृत्यु में खड़ी होता।, हाँ। होता है साधुओं के पास जाने की मेरी मरे हुए आदमी अपने मरण का स्मरण होता है वैसे होने वाले साधुओं का दर्शन होता है तो अपने को भी सर्ज होने का मौका मिलता है सक्षम जरूरी है उसका जरूरी असल में जब हम को सिद्धांत मस लेते कठिनाई में पाया हो गया कठिनाई में पाया जरूरी है कि गैर जरूरी ये सवाल नहीं है पहले जो मैंने नहीं कहा किसी कि आदमी को देश देखते है अपने मरे हुए आदमी देश के मरण की होती वो इसलिए हो जाती है की दूसरा निपट दूसरा नहीं ना कहीं हम दूसरे से भी गहरे में जोड़े और गहरी घटनाए जब दूसरे पर घटित होती है तो उनका संस्पर्श उनका कंपन उनकी करम हमको भी स्पष्ट कर है। कोई आदमी आईलैंड नहीं है हाँ, अलग कोई आइलैंड नहीं हम सब कॉन्फिडेंस अब कॉन्फिडेंस बड़े हैं जितने हम है उससे बहुत बड़े हैं उसमें बहुत कुछ दूसरे भी समाये हुए और ये जो इसलिए सीखा जा सकता है पकड़ नहीं जा सकता सीखा जा सकता। और सीखना बड़ी और बात है पकड़ना बड़ी और बात किसी को अथॉरिटी बनाने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन जितना हम जानते हैं उतना ही जानने की सीमा है ऐसे पागलपन में पड़ जाने की भी कोई जरूरत नहीं इसलिए जिंदगी बहुत बारीक डेलीकेट बैलेंस है उसमें जब हम चीजों को सीधे हिस्सों में दोनों तोड़कर खड़े हो जाते हैं कोई कहता है सत्पन जरूरी है तब कोई कहने वाला मिल जाता है कि बिल्कुल जरूरी नहीं घातक कोई कह देता है गुरु बिल्कुल अनिवार्य गुरु के बिना ज्ञान नहीं होगा तब कोई कहने वाला मिल जाता है कि गुरु से ज्ञान होगा ही नहीं और जिंदगी ऐसी नहीं जिंदगी ऐसी नहीं है कि यहाँ गुरु से कुछ भी नहीं होता और यहाँ गुरु से बहुत कुछ हो भी जाता है जिंदगी जो है बहुत नाजुक है और उसको हम में बांटते हैं मुश्किल हो जाती जब कोई कहता सत्संग से सब हो जाएगा, तब भी खतरा हो जाता है तब लोग आग बंद करके सत्संग करते रहते तो फिर वो सिर्फ आग बंद करके बैठ जाते हैं सोचते है सत्संग से सब हो जाए और जब कोई कहता सत्संग से कुछ नहीं होगा तब दरवाजे बंद कर लेते हैं दूसरों के लिए अपने घर के भीतर बैठ जाते हैं कि जो होना है वो अपने से हो तब भी खतरा हो जाता है जिंदगी जो है बहुत मृत सिद्धांतों में नहीं बांटी जा सकती और सब जीवित सिद्धांत अपने विरोधी को समाहित करते सब जीवित सिद्धांत जो भी लिविंग सोच है वो अपने विरोधी को अपने में समाल लेता है वो उस विरोधी के खिलाफ ही खड़ा होता है वो उसको आत्मसाती कर जाता है वो कहता है वो छोर भी मेरा तब जरूर सोचा जा सकता है कि कैसे वो आज कैसे आ गया है वो घटना कैसे घट जाए उस दिशा में बहुत कुछ सोचा जा और दूसरे से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है लेकिन पहला तो यह है कि हम दूसरे को दूसरा मानना तो सीखने में बाधा पड़ जाता है क्योंकि तो जैसे हमने दूसरे को दूसरा माना रेसिस्टेंस शुरू हो जाता है और तब तो संवाद की संभावना कम और विवाद की संभावना बढ़ जाती है जैसे हमने दूसरे को दूसरा माना हम आत्मरक्षा अच्छा में लग जाते वो जो दूसरा है उससे तो बचना ही पड़ेगा तो जिसको डायलॉग कहे वो फिर संभव नहीं हो पाता दूसरा दूसरा इतना नहीं वो भी मेरा ही एक छोर हो सकता है मेरे ही मन का एक कोना है जो दूसरे से बोलता है मेरे मन में भी वो कोना है जो पागे, भी बोलते है। पागे जी बोलते अपने ही मन के कोने की आवाज समझ पाते तब समझना बहुत आसान हो जाए तब समझना बहुत आसान हो जाए तब ये हमारे ही स्वर है चाहे कितने ही विरोधी दिखाई पड़ते और चाहे कितने ही विरोधी स्वर सभी संगीत का निर्माण करते ऐसा ख्याल हो सब बड़ी सीखने की संभावना है और ऐसा जरूरी नहीं कि शब्द से ही सीखने की संभावना और सत्संग का मतलब से बात अलग है बात शब्द से है नहीं सत्संग का मतलब सिर्फ संसद से पास बैठने से ओ प्रषित शब्द जो बना वो ऐसे बना उसका मतलब है पास बैठने भी नहीं नजदीक बैठ किसी को जिसमें जाना है उसके नजदीक बैठे उसके नजदीक बैठने से जो मिला है वो ओपनिषद बन गया है उसके नजदीक बैठने से जस्ट सिटिंग बाय शब्द का हॉल तुम्हारा हमारा दोनों पर बैठे पता का बेकार हो जाएगी हाँ अगर कोई संभावना इसी की है की इनको ज्यादा हो जाए <laughs> ये बात <laughs> बातचीत तो दूर नहीं जाती बाकी दूर ले जाती इधर सबसे ज्यादा दूर तो आगे भी और हम इधर इनके लिए दूर होने का कोई कारण नहीं था ये, ये ज्यादा निकट हो बात है शब्द दूर नहीं जाता है शब्द बोला नहीं गया कि दूर ले गया क्योंकि शब्द बोला नहीं गया कि विचार शुरू करवा देता है इधर मैंने कुछ बोला की आपने सोचा आपने सोचा की आप दूर यात्रा पर गिर मौन निकट आता है सत्संग का गहरा अर्थ तो पास ही बैठता है और कई बार जो हम नहीं शब्दों से कह पाते हैं वो निकट बैठ के ही अनुभव में उतर आता है और तब दूसरा दूसरा नहीं होता तब दूसरा दूसरा नहीं होता मन में दूसरा दूसरा नहीं होता मन में जो बाउंड्री है हमारी सीमाए इंटरप्रेनिकेट कर जाते हैं जब हम बहुत चुप किसी के पास बैठते हैं चुप भी बैठे अगर आंख भी बंद रख ले और सिर्फ बैठे तो थोड़ी ही देर में उस कमरे में दो आदमी नहीं रख जाते जो बैठक होती है वो मुझे बड़ी करती है वो चुप ही बैठे तो पच्चीस आदमी इकट्ठे हो जाएंगे तो चुप बैठते और नियम यही है कि, कि किसी को कभी बोलने जैसा लगे तो वो खड़े होकर बोल देंगे लेकिन इसका कभी पहले से कोई सूचना नहीं होगी कि कौन बोलेगा किस विषय पर बोलेगा ये कोई सवाल नहीं है कई दफ्तर ऐसा होगा कि महीनों बैठते रहेंगे और कोई नहीं बोलेगा घंटे पर फिर तो किसी दिन किसी को लगेगा बोलने जैसा तो बोल देगा और नहीं लगेगा तो फिर उठ जाएंगे सत्संग का मतलब भी मौन में बैठना है पास बैठना। है। और सब सत्संग कहीं भी घटित हो सकता है जहां भी आप मौन में बैठ सकते सत्सर ऐसा जरूरी नहीं है कि वो किसी संत के पास ही घटित हो तो एक ब्रश के पास भी घटित होता है एक समुद्र के तट भी तटित हो गया।, पर का, का गया और उसका मतलब हो गया है कि हम बैठे हम बात करें चर्चा करें वो तो मौलिक अर्थ खो गया अचानक कही आपने जो कहा करना, और के तो भी नहीं hmm. जब वो तो जो नहीं करनाथा में पहुंचने की बात होगी असल में हमारे जो भी शब्द हैं वो सभी क्रमिक बात आते हैं तो जैसे ही आपने स्वीकार किया सब स्वीकार कोई इंकार ही नहीं है तो बुरा जो आपको लगता है वो भी स्वीकार है अच्छा जो लगता है वो भी स्वीकृत तो एक तो जैसे ही बुरा और अच्छा लगने का कोई स्वीकार हुआ वैसे ही आपके भीतर इंटीग्रेशन पैदा होता तो है क्योंकि आपके भीतर खंड की कोई जरूरत ना रहे नहीं तो बच्चू भाई दो आदमी है एक तो वो बच्चू भाई है जो धार्मिक है अच्छे हैं और एक वो बच्चू भाई है जो कंडेम्ड हैं जिनको भी ठीक करना है और ये काम आप ही कर रहे हैं दोनों काम आप ही कर रहे हैं वो बुरा होने का काम भी आपका एक हिस्सा कर रहा है और ये अच्छा करने का काम भी आपका हिस्सा कर रहा है ये जैसे मैं अपने दोनों हाथ लड़ा रहा हूँ तो बाएं हाथ जो मेरा दाएं हाथ जो मेरा ताकत भी मेरी इनमें सिर्फ जीत होने वाली नहीं सिर्फ कले होने वाली नहीं और अंत में मैं थक कर मर जाऊंगा क्योंकि दोनों हाथ मेरे किसी दिन मुझे पता चल जाएगा कि दोनों हाथ मेरे तो जीता किसको रहा हरा किसको को रहा तो हाथ की मुट्ठी खुल जाएगी और लड़ाई बंद हो जाएगी और भीतर एक खोलने एक इंटीग्रेशन एक समग्रता पैदा होगी आप एक हो जाए पहली दफा और जो व्यक्ति एक है उसकी जिंदगी में क्रांति घटनी शुरू हो जाए और जो व्यक्ति दो है उसकी जिंदगी में उपद्रव ही घटते रहते हैं क्योंकि वो जो दो का होना है वही हमारा उपद्रव कठिनाई क्या है कि एक बच्चू भाई अच्छे और एक बच्चू भाई बुरे तो हमारी जिंदगी सिर्फ पाप और पश्चाताप की होने वाली और कुछ होने वाला नहीं बुरा काम करेंगे वो एक हिस्सा और फिर अच्छा हिस्सा पछताएगा और अच्छा हिस्सा पछताता रहेगा और बुरा हिस्सा बुरा काम करता रहेगा और ये जिंदगी भर चलेगा और पक्ता के हम जो करेंगे पश्चाताप करके जो हम करेंगे वो इतनी करेंगे कि बुरे हिस्से को फिर बुरा करने का तैयार करवा देंगे जब भी मैं क्रोध कर लू तो मेरा अच्छा हिस्सा दुखी हो जाता है और वो कहता है फिर वही गलत काम है अब नहीं करना है तब मेरा अहंकार फिर हो जाता है ठीक बुरा काम किया तो ठीक लेकिन सस्ता है अभी बुरा आदमी नहीं हूँ बुरा काम हो गया दूसरी बात मैं आदमी अच्छा हूं पता के मैं सिर्फ पुरानी जगह वापस लौट गया कल मैं सिर्फ क्रोध कर दूंगा और ये जारी रहेगा एक दीय स्तर के लिए जारी रहेगा तो जब तक आप लड़ रहे हैं तब तक आप एक ना हो सकेंगे क्योंकि लड़ किसी आप दूसरे से नहीं रहे अपने से ही लड़ रहे जैसे ही लड़ाई बंद हुई और आपने अपनी पूर्णता को स्वीकार किया जैसी ही है इंच भर अस्वीकार नहीं रहा तो आप पहली दफा इकट्ठे हो और ये बड़े मजे की बात है कि इकट्ठे होकर रूपांतरण करना नहीं पड़ता होना शुरू हो जाता वो जो प्रोसेस शुरू होती है वो फिर आपका एक्ट नहीं वो घटना हाँ वो घटना घटनी शुरू हो जाती है आप अचानक पाते हैं आप अचानक पाते हैं कि पूरा आदमी क्रोध नहीं कर पाता अधूरा आदमी ही क्रोध कर पाता पूरा आदमी क्रोध नहीं कर पाता क्योंकि तो पूरा आदमी इतना शक्तिशाली हो जाता है तो क्रोध हमेशा कमजोर का ही लक्षण है एक मैं भी एक कहानी पढ़ रहा था कि एक बूढ़ी औरत ऑक्सफर्ड में एक यूनिवर्सिटी का विद्वानों का डिबेटिंग क्लब उसमें एक बूढ़ी औरत रोज आके बैठ जाती वो कोई ढाई सौ साल पुरानी रहती और सारी चर्चा लैटिन में होती है वहां और वो बुरी औरत रोज सुनती है और चली जाती है तो एक दिन एक आदमी ने उससे पूछा की यहाँ में चर्चा होती तुम लेटिन पाती है उसने कहा, कहा इतना मैं समझ जाती हूँ की जो आदमी डिस्कस करने में क्रोध में आ जाता है मैं समझती हूँ वो हार गया मैं वापिस चली जाती हार जीत का मुझे पता चल जाता तुम्हारी भाषा का पता नहीं चलता तुम्हारी भाषा तो बिल्कुल नहीं समझती लेकिन हारने का मुझे पता चल जाता है कि कौन आदमी हार गया। वो जो क्रोध है वो कमजोरी का ही है, और वो जो आनंद है वो शक्ति का अभिव्यक्ति जितना कमजोर आदमी होगा उतना गलत में उतरता चला गया जितना शक्ति भीतर इकटती होगी उतना गलत में जाना मुश्किल है शक्तिशाली गलत में जाता ही जितनी बड़ी शक्ति उतना ही गलत आपके लिए बचकाना जाता बुरा नहीं होता आपके योग्य नहीं रह जाता जस्ट इरेवेंट हो जाता है कि आप कर पाए ये बात ही नहीं रह जाता और ये जो शक्ति का संग्रह है ये आपके भीतर कॉन्सेप्ट बंद हो जाए होना शुरू हो जाए आपके भीतर एक रिजर्वा होता है उसके ओवरफ्लोइंग शुरू हो जाए और ये जो परिवर्तन शुरू होते हैं ये आपके किए हुए नहीं ये बच्चू भाई के किए हुए नहीं ये बच्चू भाई से ज्यादा जो आपके भीतर है उसका काम और तब आप एक दिन पाते हैं जो बच्चू भाई वो तो तभी तक रह सकते थे जब तक दो में ये तो रहने नहीं सकते वो कहते हैं वो भी साक्षी तो और है बढ़कर तो शुक्र तो फिर स्वाभाविक साक्षी भाव पड़ा हो गया जो अंदर की प्रक्रिया अंदर की जगत में प्रक्रिया शुरू हो गई अंदर से जो काम आता है, आता है तो आता अपने अपना माँ भरोत बड़ी जोर से आएंगे आएंगे दबाए उसने अंदर आने तो फिर स्थिति ऐसी आती है जिसके अंदर साक्षी भाव ही बच जाता हो जाता है भी निकल नहीं सकते हैं आप तो निकल रहे हैं आप मत निकलिए वो अगर आप निकलने की कोशिश करते हैं तो कभी ना निकल पाएंगे क्योंकि सब तो तो शकल है में में नहीं नहीं, तब द्वंद्व जारी चल चालू है चलता ही नहीं समझे तब स्वीकार पूरा नहीं जब हम ये कहते थे की स्वीकार कर दिया तब फिर दोबारा ये प्रश्न उठाने की गुंजाइश नहीं है की इस क्रोध ऐसी छुटकारा कब होगा इस काम ऐसी छुटकारा कब हो अगर ये प्रश्न उठ सकता है तो स्वीकर की पूरी नहीं है। नहीं मेरी बात नहीं समझे मेरी आप बात नहीं समझे मैं ये कह रहा हूँ अक्सर होता क्या है कि हम साक्षी और स्वीकार भी लड़ने के साधन की तरह स्वीकार करते हैं हमारी क्या घटना है हमारा लड़ने का चित्र इतना गहरा है अगर मैं आपसे कहूं कि स्वीकार करने से क्रोध चला जाएगा तो आप कहते हैं ठीक हम स्वीकार के लिए क्रोध जाना चाहिए तो आप स्वीकार को भी लड़ने का एक यंत्र ही बनाते तब ये स्वीकार कभी पूरा नहीं होता नहीं जब मैं ये कह रहा हूं कि स्वीकार करने से क्रोध चला जाएगा तो ये नहीं कह रहा हूँ की स्वीकार अगर आप कर लेंगे तो क्रोध को अलग करने में सफल हो जाएंगे मैं ये कह रहा हूँ की स्वीकार करने का सहज परिणाम है क्रोध चला जाना अगर परिणाम नहीं आ रहा तो आप समझिए कि स्वीकार में कमी अगर परिणाम नहीं आ रहा तो आप समझिए कि स्वीकार में कमी और अगर आप परिणाम लाना चाह रहे तो भी सबूत है की स्वीकार में कमी क्योंकि आप परिणाम क्यों लाना चाह रहे हैं अस्वीकार है इसीलिए कहते हैं की क्रोध नहीं रह जाना चाहिए काम नहीं रह जाना चाहिए आपने बताया था कि स्वीकार करने से नहीं रह जाएगा लेकिन वो है उठ रहा तो फिर आप स्वीकार नहीं किए तब स्वीकार की बात ही ख्याल में नहीं आई दमन वाला चित्त जारी है और दमन वाला चित्त बड़े सूक्ष्म रूप से स्वीकार का भी उपयोग कर रहा है और तब और भी जटिल जाल हो गया लड़ाई जारी सिर्फ लड़ाई में धन बदल दिया अभी भी आप मौके बुमौके देख लेते हो की देखो अभी तक क्रोध आ रहा है नहीं स्वीकार का मतलब ये है अब मैं देखने की फिक्र छोड़ता हूँ आ रहा है तो आ रहा है रहा जिस दिन आप पूरे राजी हैं उसी दिन आप पाएंगे कि अचानक क्रोध नहीं आ रहा है क्योंकि आपके पूरे होते ही क्रोध की संभावना समाप्त हो रहा है लेकिन वो कॉन्सिक्वेंस है रिजल्ट नहीं है वो फल नहीं है किसी प्रक्रिया का वो किसी घटना के पीछे आई ही छाया है जैसे कि मैं कहता हूं आप यहाँ आ जाएंगे तो आपकी छाया यहां आ जाएगी छाया का आ जाना जैसे सहज होगा ठीक ऐसे ही स्वीकृति के पीछे साक्षी और साक्षी के पीछे तथा सहज होंगे उसमें आपको कुछ करना नहीं आपके करने का मेरी दृष्टि में मनुष्य के करने का दो ही शब्द हम उपयोग कर सकते हैं अगर बौद्धों का शब्द उपयोग करना हो तो स्वीकार अगर उपनिषद भक्तों और सूफियों का शब्द स्वीकार करना हो तो समर्पण इस शब्द का भेद है यहाँ स्वीकार का मतलब ईश्वर के मानने की कोई जरूरत नहीं जो है उसे हम स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर स्वीकार न सकता हो तो फिर समर्पण संभव हो सकता है। पहले समर्पण ने में कहा है निचला आचार समर्पण करता हाँ बूढ़े और अक्षय और बुरे दोनों आचार के समर्पण करना नहीं है तब ही, तब ही हो पाया नहीं तो नहीं हो तो वो जो आप पूछते है ना उसमें स्वीकार की कमी उसको पूछिए बात या तो समर्पण कर दीजिए देखना तो बढ़िया नहीं तो दीजिए में जो काम आता है महसूस भी होता है सोचा ना कि अपने भी हो गया तो आपने दो हिस्से कर लिए सत्ता नहीं अगर अगर स्वीकार है तो आप ऐसा मत कहिए कि मुझे क्रोध आया आप ऐसा कहिए कि मैं क्रोध हो गया आया का सवाल नहीं आप क्रोध हो गए और अगर आप सच में क्रोध के क्षण को देखेंगे तो क्रोध आता नहीं आप क्रोध हो जाते यू आर द एंग ऐसा नहीं कि आप अलग खड़े हो और एंग्री हो गए ऐसी दो चीजें नहीं होती और जब प्रेम आता है तो ऐसा नहीं होता कि प्रेम भीतर अलग खड़ा और इधर प्रेम आप प्रेम ही होते ये जो दो में आप तोड़ रहे हैं ये पीछे का लौट के सोचा हुआ ख्याल है जिस क्षण में क्रोध आएगा जिस क्षण में क्रोध आएगा अगर उसी क्षण में आप देख नहीं पाते उसी क्षण में आप नहीं देख पा रहे ये पीछे से अपने पकड़ने को ऐसा भाषा देखते हैं ये जो भाषा साथ मिल जाता है उससे ये जो हम भाषा हो जाते ये जो हम भाषा का उपयोग कर रहे है न ये हमारी व्याख्या है जो पीछे से पकड़ी गई ये जैसे भूख लगती है, तो आप फिर से देखे क्रोध को जरा छोड़ दें क्योंकि क्रोध के साथ हमारे है। और मन में ऐसा है कि वो बुरा है उसको स्वीकार करना एकदम आसान मामला नहीं वो बुरा है ही ऐसा हमें इतना पक्का है गहरे में कि हम कितने ऊपर ऊपर स्वीकार करने भीतर उसकी बुराई का दंस काटा चुकता ही रहता वो लाखों साल की दिमाग पर बैठी हुई संस्कार है वो एक दिन में मिट भी नहीं जाता। नहीं जा रहा हाँ भूख को आप पकड़े वो उसमें जरा हमें बोलेगा साल नहीं जब भूख आपको पकड़े तब आप देखें तो आपको ऐसा पता नहीं लगेगा कि मुझे भूख लगी है आपको ऐसा ही पता लगेगा मैं भूख हूं शब्दों को छोड़ में जरा भीतर भूख में उतरे तो आप पाएंगे भूख आपका अस्तित्व बन गई है भूख आपका अस्तित्व बन गई है लेकिन भाषा में तो हम कुछ चीजें तोड़नी पड़ती है भाषा में हमें कुछ चीजें तोड़नी पड़ती क्योंकि भाषा में भाषा के साथ एक कठिनाई है वो कठिनाई चीजें से हम यहाँ इतने लोग बैठे हम साथ यहाँ सब साइमल्टेनियस बैठे लेकिन अगर हम बोलना शुरू करें तो मैं बोलूंगा फिर आप बोलेंगे फिर आप बोलेंगे भाषा जो है वो साइमुलटेनियस नहीं हो सकती उसमें क्रम हो जाएगा फौरन हमारा होना साइमुलटेनियस हो सकता है लेकिन हमारा बोलना नहीं होता बोलने में एक बोलेगा फिर दूसरा फिर तीसरा और एक लंबी वन डायमेंशनल बात बनेगी जब आप बाहर दरवाजे पर तो खड़े होकर देखते हैं आकाश चांद वृक्ष फूल सुगंध सड़क की आवाजें, तब ये साइमल्टेनियस होती है एक ही साथ युगपत होती है लेकिन जब आप सोचते हैं सब युगपतें होती आप कहेंगे चांद देखा तारे देखे सड़क पर आवाज थी सुगंध आई ये वन डायमेंशनल हो इनमें श्रृंखला हो तो जैसे ही आप किसी भीतरी अनुभव को विचार से देखते हैं वैसे ही वो लंबा दिखाई पड़ने लगता है उसमें लगता है भूख लगी मुझे भूख लगी मैंने अनुभव की कि भूख लगी फिर मैंने खाना खाया फिर भूख मिटी जब आप भूख के क्षण में एक्जिस्टेंशियल, भूख के क्षण में उतरेंगे तो आप पाएंगे कि आप भूख हैं और ये जो अनुभव हो तो बड़ा कीमती है तब अस्वीकार करने वाला है ही नहीं कोई क्योंकि कोई पीछे बचाने नहीं भूख ही है ना स्वीकार करने वाला ना अस्वीकार करने वाला तभी स्वीकार पूरा है क्योंकि अगर स्वीकार करने वाला भी मौजूद है तो अस्वीकृति चल रही है अगर मैं ये भी कहता हूं कि मैं आपको बिल्कुल स्वीकार करता हूँ तो ये इसी बात की गवाही दे रहा हूं कि मेरे मन में अस्वीकृति है उसे हटा के मैं आपको स्वीकार कर रहा हूँ निर्देश का कोई मतलब नहीं है और और क्रोध और काम के साथ कठिनाई है क्योंकि वो शब्द जो है बड़े लोडेड उनके साथ हमारा भाई भार है तो उनको तो देखने में और कठिनाई पड़ती है हमारा मन कहीं चला जाता है कब छुटकारा पाओगे कब छुटकारा पाओगे नहीं एक एक ज्यादा दिन का नहीं पंद्रह दिन के प्रयोग करें और पंद्रह दिन ये कर ले कि छुटकारा पानी नहीं इसको पहले निर्णय कर ले छुटकारा पानी नहीं जो है उसे जानना है कि वो क्या है हमें सिर्फ जानना ही है अभी अभी हम पंद्रह दिन के बाद सोचेंगे कि छुटकारा करना कि नहीं करना पंद्रह दिन, दिन मैं सिर्फ जानता ही रहूंगा कि क्या क्या है क्रोध है काम है कैसा है क्या है कैसी प्रती होती है कैसा अनुभव होता है क्या घटना घटती है सिर्फ जानते ही रहूंगा जैसे कि राज्य एक अजनबी दीप पर छोड़ दिया गया है और अभी कुछ तय नहीं करता है कि कहाँ मकान बनाना है किससे दोस्ती करनी किस से दुश्मनी करनी अभी इसकर घूम कर देखता है कि क्या है एक एपेंटेंस भर करने के लिए हम पूरे क्या है कहाँ क्रोध है कहाँ प्रेम है कहाँ धरण है इसका इसका अभी स्वीकार की भी थी करें सिर्फ इसको जानने की और जानने में ही आप पाएंगे की स्वीकार आता है और उस स्वीकार में ही आप पाएंगे कि साक्षी आता और उस साक्षी में ही आपकी आप तरफ से जो एक कदम जरूरी है वो सिर्फ स्वीकार का ही है बाकी सब आता है मैं निरंतर कहता हूं जैसे एक आदमी छत से कून पड़े तो एक ही कदम उसको उठाना पड़ता है फिर वो आदमी पूछे कि कूदने के बाद फिर और क्या करना है मुझसे तो हम कुछ मत फिर बाकी काम जमीन कर लेगी वो तुम्हें खींच लेगी फिर तुम्हें कुछ करने की बात नहीं तुम्हें एक कदम उठा लेना क्योंकि वही कदम तुम्हें जमीन की खिचावट से रोके हुए बस एक कदम आदमी की तरफ और हजार कदम परमात्मा की तरफ एक कदम हमारी तरफ से स्वीकार या समर्पण या कोई भी नाम दें साक्षी दें एक कदम जिसमें हमने अपने को पूरे से पूरे हम राजी हैं हमने कोई शिकायत नहीं किसी चीज को काटने का कोई भाव नहीं इसको ही मैं आस्तिक कहता ऐसे आदमी को ये एक दफा उठ जाए तो दूसरे कदम अपने से उठते हैं वो आपको उठाने नहीं है मगर इसमें ध्यान रखने की जरूरत यही है कि अगर इस कदम को भी आप सिर्फ क्रोध को काम को अलग करने के लिए उठा रहे हैं तो कदम उठाया ही नहीं गया वो उपद्रव जारी रहे है। तो तो इससे नहीं नहीं है। हाँ वो इससे हुई।, तो हाँ, इससे हुई लेकिन इससे पूरी ना हो पाएगी इससे ही होगी पहला ख्याल इससे उठेगा लेकिन वो असफल होगी अब दूसरी प्रक्रिया उसकी असफलता से शुरू करिए इससे हो नहीं पाएगा उससे ही होती है कोई भी आदमी जब शुरू करेगा तो ऐसे शुरू करेगा कि ये बुरा है परेशान कर रहा है दुख दे रहा है नरक में डाल रहा है इससे कैसे बाहर हो जाए लेकिन बाहर होने की कोशिश एक उदाहरण से सिर्फ एक जिस एक आदमी को नींद नहीं आ रही तो स्वभाव था वो नींद लाने की कोशिश करेगा और कोशिश से कभी नींद नहीं, नहीं आ सकती क्योंकि वो बिल्कुल ही एंटीफेटिकल सब तरह की कोशिश नींद को तोड़ती है नींद लाने की कोशिश भी है क्योंकि तो जब आप नींद लाने की कोशिश कर रहे हैं तब आपका जागना बढ़ता जाएगा क्योंकि तो हर कोशिश जगाती है लेकिन आप कहेंगे कि जिसको नींद नहीं आती वो तो नींद लाने के लिए ही कोशिश शुरू करेगा ये बिल्कुल ठीक कहते हैं लेकिन एक दिन उसको अनुभव करना पड़ेगा कि नींद लाने की कोशिश से नींद नहीं आती तो कोशिश से थकावट हाँ, से ना कोशिश की थकावट से नींद आएगा जब कोशिश असफल हो जाएगी और एक दिन वो कहेगा बाहर में जाने दो नींद को बाहर में जाने दो उस कोशिश को और बड़ा रह जाएगा तो नींद आ तो अभी दूसरा कदम उठाना पड़ेगा आपको जबकि कोशिश भी बेकार मालूम हो उन्हें तो नहीं